नमस्कार आप सभी तो का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में आशा करता हूँ वेल्दी और हैप्पी होंगे आप सभी को हैप्पी दसरा आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और मुझे बड़ा खुशी हो रहा है क्योंकि आज हम लोग एक बहुत ही न्यू टॉपिक पे यानी न्यू नई बहुत पुराना है लेकिन उसको बहुत ज्यादा हम लोग यूज टू नहीं है जैसे सोलार एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं पढ़ते हैं लेकिन उसको डेली लाइफ में जैसे जनरली हम लोग यूज करते हैं उन सारी चीजों को उस सोलर एनर्जी को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं और कहा यूज हो रहा है जैसे अभी ब्रह्मा कुमारी इसमें आप देखेंगे की यहाँ बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है तो पूरी तरह से उसका जो है यूज अपनी हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ काम अभी बाकी है तो एक तरह से वो एक रेवल्यूशन भी हो सकता है इस विषय को लेकर हम लोग बातें करेंगे सोलार एनर्जी हमारे लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है उस पर अगर और अच्छी तरह से हम लोग काम करेंगे तो आइए इसी विषय को लेकर हम लोग बातें करेंगे आज हमारे साथ अंकित जी हैं अंकित अग्रवाल सर उनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस सेशन में बातें मुलाकातें में जी अंकित सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे है आप बहुत बढ़िया आप कैसे हैं नमस्ते <laughs> नमस्ते नमस्ते और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका मुस्कुराता देखते हुए और आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और इसके साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हुए हैं विक्रांत राय जी अजमगढ़ से तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है क्लासिकल सिंगर और परफॉर्मर है और इसके साथ में एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप जी जो ऑटोमोबाइल में अपनी सेवा देते हैं लेकिन संगीत की रुचि काफी है तो उसमें भी काम कर रहे हैं <laughs> कल ही मेरी इनके साथ बातचीत हो गई तो अच्छा लगा हमें और उसके साथ हमारे बैकस्टेज पे आर के हजैना सर हैं जो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं से और काफी अच्छा जो है ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं और ब्रह्म इसके प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कोशिश करते हैं हम उनको भी ऊपर ले आए जब उनका स्टे वो थोड़ा सा टेक्निकल चीजें उनको देखना है तो वो कर लेंगे और मुझे मैसेज करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा राजीव सर थैंक यू सो मच और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं सीधे आपको जो है आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विक्रांत राय मैं चाहूंगा की एक बहुत ही खूबसूरत गीत सर के वेलकम में आप सुनाइए स्वागत है जी जी <laughs> जी मैं जी। आज मैं कार्यक्रम के शुरुआत में एक शिव तांडव थोड़ा कवाली रूप देकर इसको थोड़ा कंपोज मैंने अलग टाइप से किया है तो आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूं। क्या बाद है। बहुत बढ़िया बहुत महादेव महादेव महादेव जटा टवी गल जल प्रवाह पाविता स्थले गले बलितांबुजटुंड मलि डम जुम डुम डुम निनाद वर्डवर्यम चकार चंड तुन शिव शिवम तनो तुन शिव शिवरे जटा कटा हस भ्रम निली मोर्च निर्जरी विराजमान विराजमानूर्दी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 महादेव महादेव महादेव महादेव बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विक्रांत जी थैंक यू सो मच बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करने के लिए और नए कम्पोजिशन में आपने प्रस्तुत किया अच्छा लगा हमें तो बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत सारी दुआएं आपको तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं सीधे अभी अंकित जी से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा अंकित अग्रवाल सर जो है विशेष हम सभी के लिए एक मोटिवेशन रहेंगे आज के शो में और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ नई चीज़ें के बारे में सुनते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है तो अंकित अग्रवाल सर जो है सूर्योदय सोलार जो प्रोजेक्ट है उसके डायरेक्टर हैं और काफ़ी समय से इस विषय को लेकर वो काम कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप अंकित अग्रवाल सर आप अपना परिचय दीजिए यानी अपने घर के बारे में बताइए घर में कौन कौन है परिवार में और किस तरह से आपका इस सोलर फील्ड में जुड़ना होगा <laughs> क्या स्टोरी रहा उसके बारे में बताइए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आ, मैं खुश हूं कि हम आज के दिन ये कार्य कर रहे हैं आपके सारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से हैपी दशहरा नवरात्र की शुभकामनाएं तो सोलार फील्ड का महत्व काफ़ी ज़्यादा है जैसे आज हम देख रहे हैं कि इतना पॉल्यूशन फैल गया है तो आज हम जब ठंडियों का मौसम आता है सांस नहीं ले पा रहे हैं तो ये जो बाकी जो कोयले से बिजली चलती है उससे शिफ्ट करके हम रिन्यूबल एनर्जी में आ रहे हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी इनोवेटिव है बहुत टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है इसमें और टेक्नोलॉजी में हमेशा मेरी रुचि रही है और जब यह कार्य कोई चीज़ समाज के सेवा के लिए आ रही है तो मैं इस चीज़ में बढ़ चढ़ हिस्सा हम लोग हिस्सा ले रहे हैं और जहाँ तक मेरे परिवार का समाध, तो मेरे माता पिता हैं और मेरी लॉकिंग बहन है और मेरी छोटी बहन है तो जो बहन है वो सीए और एलएलबी की हुई है और वो जॉब करती है सीए के फील्ड में और जो पिताजी जो है टेक्सटाइल के फील्ड में है और माता जी हमारे घर का कार्य संभालते हैं तो सोलह में हमारा ग्रुप जो है करीब करीब आज अठारह साल के ऊपर हो गए हमें इस फील्ड में हमारे जो बड़े भाई साहब हैं उनकी खुद की मैन्यूफेक्चरिंग प्लांट्स है गुजरात अहमदाबाद में और बहुत जगहों पे हमने बड़े स्केल पे और छोटे स्केल पे प्लांट्स लगाए हैं तो आज हम देखते हैं कि अभी जो दशहरा का अगर महत्व समझा जाए दशहरा क्या है बेसिकली बुराई पर जीत पाना बुराई पर अच्छाई की जीत पाना रावण का वध होता है और अच्छाई का युग आता है तो वैसे ही सोलार है कि इसमें जो भी बुराई है बुराई अर्थात जो कोयला जलाते हैं हम जिससे हम बिजली लेते हैं तो वो सब हम आकर तकलीफ देता है हमारे फेफड़ों में तो एक तो वो हो जाता है तो वो सबसे बड़ा है कि इससे पॉल्यूशन नहीं होता जो भी हम बिजली बना रहे हैं इससे और इसमें जो हम बिजली का खर्चा कर रहे हैं अगर हम फॉर एग्जाम्पल ले जो हम कोयले से बिजली लेते हैं इंडस्ट्री या जिसका दस तो से तो भरते तो प्रति तो यूनिट और सोलार में जुड़ने से हमारे पास ऐसी ऐसी स्कीमें हैं जिनसे उनको खाली एक रुपया प्रति यूनिट रहना पड़ता है तो डि डिपेंड करता है एक रुपये से लेके पाँच रुपये तक का स्कीम है तो उसमें क्लाइंट्स पैसा नहीं लेते हैं और उनको फ्री में पूरा इंस्टॉलेशन करके देते हैं तो ये कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए काफ़ी रुचि रखता है और इसमें आज गवर्नमेंट ने भी बहुत स्कीम्स लाई हुई हैं क्योंकि तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि कोविड सीनारियों में सारी इंडस्ट्रीज का फायदा होगा क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खराब है पूरे विश्व के लिए कोई गवर्नमेंट को तो अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रही है की कैसे इंडस्ट्रीज को बचाया जाए उनके लिए नए नए स्कीम्स लाए जा रहे हैं क्यूँकी हर जगह देखते हैं हम पैसे नहीं बांट सकते आज कोई भी सरकार के पास विश्व में जो ये कोरोना का संकट आया है इसके बाद किसी के पास भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये देश अमीर है ये देश गरीब है आज सब लोग एकदम टाइट कैश ट्रैप ट्रेपरियो में चल रहे हैं तो सब चाहते हैं कि हम कैसे भी करके देश को चलाएं। जो सेंट्रल में बैठे हैं उनका यही मोटिव रहता है हम देश को पहले चलाए प्रोजेक्ट होते रहेंगे तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर छोड़ दिया है काफी स्कीम्स ला दी है बहुत सारे डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स ला दिए बहुत कुछ ला दिया है जिसमें तीन साल में आपका पावर प्लांट शुरू हो जाता है और 22 साल के लिए आप फ्री बिजली वापरते हो इट डिपेंड्स अपॉन योर यूनिट रेट टू यूनिट रेट। तो ऐसे काफ़ी स्कीम्स हैं जिसका हम फायदा पहुंचा रहे हैं और आज हम देश में काफ़ी सारे राज्यों में उपस्थित हैं और राजस्थान में गुजरात में और महाराष्ट्र में भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और जो हमारे बाकी पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम बड़े पैमाने पर काम करते हैं उनके पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स हैं तो इसमें हम गवर्नमेंट से भी जुड़ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं प्राइवेट और किस तरह से आपका सोलर प्लांट वगैरह कैसे काम करता है वर्तमान समय में क्या सिचुएशन है वो भी आपने बताया है और कोई भी मुश्किलें आती है तो उसको अगर सभी लोग सोच समझ के उसके ऊपर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर एक यही है जो आपने बताया इनडायरेक्टली काफी आती है की हम सोलार में खुद काफी समय से है तो हमारा सब कुछ सेटअप किया हुआ है तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लेकर कुछ भी लेकर सब टाइप है अभी इसमें क्या हो गया है की फील्ड इतना हो गया है तो क्या इलेक्ट्रीशियन भी इस फील्ड में घुस गया है सब छोटे छोटे खिलाड़ी घुस गए हैं तो उसमें क्या होता है कंपटीशन के लिए अच्छा है नो डाउट बट उसमें क्या होता है कि उन लोग क्या करते हैं एक दो साल के लिए काम करते हैं फिर शटर बंद करके चले जाते हैं मार्केट को पूरा तोड़ देते हैं कस्टमर को तो क्वालिटी का समझता नहीं है जैसे हम विजय से या क्रोमा में जाते हैं हम क्या बोलते हैं कई बार हमें सबसे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दिखाओ और वो जैसे बेचता है हम खरीद लेते हैं बराबर तो उसमें हमें नॉलेज नहीं है कि ये फोन में और ये फोन में इतना टेक्नोलॉजी में फर्क क्या है वो हमें पता है इसमें क्या करते नए नए खिलाड़ी लोग जो आते हैं वारंटी के नाम पर प्रोडक्ट बेच देते हैं चले जाते हैं दो साल बाद ना तो कस्टमर को वारंटी मिलती है और तीन चार सार सार में, उसको कबाड़ी में बेचना पड़ा है तो इसमें यही चैलेंज है कि अगर आप सोलर लगा रहे हो तो इसको प्रॉपर चैनल के थ्रू लगाइए ऐसा मत सोचिए कि एक मोबाइल फोन है कि हमने कोई भी ऑनलाइन पोर्टल से खरीदिया दुकान से जाके खरीदिया पहले आप समझिए कि वो जो दे रहे हैं उनकी सर्विस की कैपेसिटी कितनी है वो जो आपसे चार्ज ले रहे हैं वो आपको अगले पच्चीस साल के लिए सर्विस देने के लिए लगा है जैसे अभी हमने ब्रह्म कुमारी ज्ञान सरोवर में भी जो प्लांट है वो तो हम लोग नहीं तो करके पूरा लगवाया है और तीन सौ किलो वॉट का ऑफ ग्रेड सिस्टम लगा है वहाँ पे तो पूरा ज्ञान सरोवर अभी नया नया ही करीब एक साल पहले ही हुआ है वो सब और शांतिवन में जो तो एक मेगावाट का प्लांट लगा है वो तो हमारे पूरा लगा है जिसमे हम गोलूभाई हंसराज भाई जय शिमा भाई ये सबसे जुड़े हुए इसमें उन्हें पता है कि आलू में भी अलग अलग ग्रेड होते हैं जैसे हम एक पचास रूपये के आलू को पैंतीस रूपए के आलू से नहीं माल सेम चीज इसमें है तो अगर आपको अच्छा चीज चाहिए तो हम देने के लिए बैठे हैं हमें ऑलरेडी इसमें अठारह साल के ऊपर हो गया है आप जहाँ बोलोगेड पे चाहिए वैसा हम काम कर सकते हैं जी जी अंकित अग्रवाल जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया क्योंकि कई बार चीजें जो है हम लोग बहुत सारे मार्केट में चीजें देखते हैं खरीद लेते हैं और वही बात हो जाती है कि वो कितना समय तक चलता है और जो लोग खरीदने वाले हैं वो भी उतना उसके प्रति आ, क्या कहते जागरूक नहीं है हाँ, और चलो चलिए चल गया तो वो चीजें जो है ना हम लोग सस्ते के चक्कर में और फिर बाकी अल्टरनेटिव भी हमारे पास है इसलिए शायद वो चीजें जो है थोड़ा सा अवेयरनेस uh, की बात जागरूकता की बात है वो कम है और मुझे लगता है कि समय के, समय के साथ साथ हमें उन चीजों पर भी काम करना होगा ताकि हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सके तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूंगा सोलार uh, के ही फील्ड में आपको आने के लिए क्या आपने पहले से सोच के रखा था या किस तरह से आपके इस फील्ड में आना हुआ जैसे कहा कि टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है और हम भी थोड़ा बहुत ज्ञान में चलते हैं तो कुछ भी कार्य करना है तो अच्छाई के लिए करना है तो काफी सारे अलग अलग ऑफर्स आए सब जगह में हमने बिजनेस में देखा बट वो समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं था तो जैसे काफी चीजें हैं सिगरेट है शराब है काफी सारी चीजें हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है बट फिर भी लोग बेच रहे हैं पान पर गुटखा का वगैरह काफी कुछ तो नहीं। नहीं। ये जो फील्ड है ये फील्ड ऊंच वर्ग से लेके निचले वर्ग तक हर एक के लिए भलाई का कार्य करता है पैसे बचाता है ऊपर से हमारी प्रकृति का भी ध्यान रखता है तो ये अगर हम समझ लो कि अगर हम एक मेगावाट का प्लांट लगाते हैं 25 साल में हम करीब करीब 27 से अट्ठाइस हजार झाड़ को बचाते हैं वृक्ष को बचाते हैं एक सोलार लगाने से सिर्फ एक मेगावाट का जो शांतिवन में लगा हुआ है कोयले की जो जल जनता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उससे भी करीब करीब चालीस टन कार्बन डाइऑक्साइड हम विश्व में बचाते हैं जाने से तो ये छोटे आंकड़े नहीं है चालीस हजार टन मतलब बहुत बड़ा हो गया एक इंसान को अगर आप कोई भी ट्रैफिक के सिग्नल पे जैसे मुंबई में सायन एरिया है काफी एरिया है जहाँ बहुत पॉल्यूशन होता है वहाँ पे अगर हुँ, हम घड़े अगर आप सात मिनट खड़े हो जाओ वो चौकी पे सिग्नल पे आठ मिनट में आपने एक सिगरेट पुख लिया इतना पॉल्यूशन आपने अंदर ले गया गाड़ियों के धुएं से गाड़िया पेट्रोल जो धुआ छोड़ती है उसमें इतना पॉल्यूशन और ये सभी कार्बन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब इतना रहता है कि आपने सात आठ मिनट में एक सिगरेट फूक लिया भले आप सिगरेट नहीं पीते ही हाँ, आप मैं भी नहीं पीता तो ऐसा ही है कि आप जब पॉल्यूशन में जाते हो जब हम देखते हैं कि घर पे आते चेहरा पूरा काला हो जाता है तो ये सब चीजों को वो बचाता है अपनी प्रगति को बचाता है तो उस चीजों को देख ही हम ये फील्ड में रुचि रख कर आगे बढ़े जी जी Uh, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आप सोलर प्लांट में आए और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास थे लेकिन आपको ये चीज अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर सबका भला हो सकता है और सबके लिए एक जो है प्योर ऊर्जा यहाँ पर सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसको कन्वर्ट करके हम अपने डेली बेसिस पे अपने की जैसी जरूरत है वैसे यूज करते हैं तो निश्चित तौर पर हाँ जी सूरज फ्री है सूरज के जाने ही वाला हमें पानी की जरूरत जब तक जिंदा है तब तक सूरज तो हमारे साथ ही है सही बात है सही बात है। तो आइए संजीव जी मैं चाहूंगा कि कुछ आप पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं हमारे अंकित अग्रवाल सर से जी सर पहले तो गुड मॉर्निंग सबको नमस्कार और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं सर मुझे <laughs> लगता है कि जो ये सोलर एनर्जी जो भी है ये फ्यूचर एनर्जीज़ है हम लोग की क्यूँकी बेसिकली कोयला बोलिए पेट्रोल बोलिए ये सब तो अभी खत्म होने के तादाद में है ये पॉल्यूशन को बचाना और ये सोलर सिस्टम जो है बहुत ही तो, तो हम लोग जैसे अभी पूरा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से सभी एनर्जी कंजर्वेटिव जो है वो सबसे पॉल्यूशन फ्री हो तो बहुत रहे अच्छा रहेगा सारे सोसाइटी को हम लोग के और हम लोग की पीढ़ी को तो मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आपने किए 18 साल तो कुछ भी नहीं है सर 100 साल भी हो जाए तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक फ्यूचर ब्रेक थ्रू रहेगा तो हम लोग सभी चाहते हैं कि ये एनर्जीज हम लोग के इंडिया में तो बेसिकली सूरज फ्री है तो हम लोग इसके जारे बहुत कुछ कर सकते हैं सर uh, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ जानना था सर सर इसका कैपेसिटी क्या इलेक्ट्रिकल जो अभी करंट है इससे ज़्यादा हो सकता है या जिससे कम है क्योंकि कई जगह ऑब्स्ट्रक्शन रहते हैं कि हम लोग सोलर पैनल इस मेगावाट uh, तक ही लगा सकते हैं ऐसा कुछ इनोवेशन सर कुछ आ रहा है क्या मेरा यही uh, आपसे जानना था सर आपका जो कैपेसिटी होता है, है। क्वेश्चन अलग तो अपने -अपने तो या तो फिर आप उससे ज्यादा भी लगा सकते हो अगर समझो आपकी ये कंजन दस मेगावॉट की है तो हम लोग काफी जगह पेरोपोर्ट करके काफी सारे उसकी विधि होते हैं लगाने के जो लीगल पैमाने पे, पे काम होता है हम लगा सकते हैं इसमें मेन इश्यू यही होता है कि हमें शेडो फ्री स्पेस चाहिए रहता है तो अगर समझो अगर आपके इंडस्ट्री में, एक में लगाना है और आपके पास समझो अस्सी हजार स्क्वायर फीट की जगह है तो या तो सत्तर हजार स्क्वायर फीट की जगह है तो हम उसमें एक मेगावाट प्लांट लगा सकते हैं बट अगर आपके पास समझो सिर्फ तीस हजार स्क्वायर फीट की जगह है और आपको एक मेगावाट लगाना है आपकी कैपेसिटी और कंसम्शन भी उतना ही है तो उसमें क्या होगा ना आप हजार के हिसाब से ही लगा पाओगे तो उसमें आपका जो लोड है तो पचास प्रतिशत सोलार के थ्रू रहेगा और बाकी का पचास प्रतिशत ले रहे हो वैसे रहे so दोनों के थ्रो नेट मीटरिंग के थ्रू को काम होता है नेट मीटर तो हमें वैसे भी लगाना ही है आपको वन मेगा तो वो दोनों के सिंक्रोनाइजेशन में काम करता है मतलब इसमें बिजली की खपत बहुत कम हो सकती है बिजली बिजली का का का बिल बिल समझ लीजिए ना कि अगर आप इसको स्वयं हमारे जो अलग अलग मॉडल है उसके थ्रू ले रहे महीने 90 पचानवे प्रतिशत कम हो जाता है इट्स लाइक फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं सर और हम सब की शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से ये सारा चीज़ सभी को समझ में आए एक्चुअली होता है क्या है कि चीज़ सभी को इतना नॉलेज नहीं रहता है सभी ट्रेडिशनल वे में यूज करना चाहते हैं पहले तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज जो भी हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह हैं वहाँ तो शायद स्विच भी ऑफ नहीं होता है वो चलता ही रहता है चौबीसों घंटे तो अभी लोग ऐसे हैं कि एटलीस्ट स्विच ऑफ़ करते हैं सर तो ये चीज़ अगर होगी तो लोगों को बहुत अच्छा रहेगा और यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा पड़ेगा सर।, future, सर। <laughs> जी जी। आगे बढ़ते हैं और विनोद सिंह जी हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा की आप भी कुछ बताना चाहें या कुछ जाने के लिए आप रेडी है तो एक गीत गा सकते हैं छोटा सा आ, नमस्कार अंकित जी नमस्ते। आ, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो सोलर सिस्टम है ये कितने प्रकार के होते हैं सर और इसे स्टोरेज कैसे करते हैं इसे बैटरी में करते हैं या फिर अदर्स कोई जगह पे सर अच्छा तो इसमें आ, तो सोलर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं तो सोलर सिस्टम तीन प्रकार के आते हैं जो हम इंडस्ट्रीज के लिए और बड़े रिसॉर्ट्स वगैरह के लिए लगाते हैं तो एक तो हो जाता है ऑन ऑन ऑनग्रिड का मतलब है कि जो अभी हमारा मीटर लगा हुआ है बिजली का वो हम बदल देते हैं उसकी जगह नेट मीटर लगा देते हैं तो दिन के समय तो आपका पूरा सोलर पे चल ही रहा है बट सरप्लस जनरेशन भी होता है दिन के समय तो आप ग्रिड में वो पावर भेज रहे हो तो और रात में सोलार नहीं चलेगा क्योंकि ये सूरज के किरणों पर ही चलता है तो रात के समय आप ग्रिड से पूरा प्रॉप्शन दे, कर। दे रहे हो जो आपने सुबह भेज दिया वही है ऑफ ग्रिड ऑफ ग्रिड मतलब आप ये मीटर का कुछ भी नहीं लगा रहे जैसे हम कोई गाँव में लगा दिए जैसे या तो फिर हमने ज्ञान सरोवर में लगा दिया तो वहां पे जहाँ पे भी बिजली की बहुत समस्या होती है तो वहाँ पे ऑफ ग्रिड लगाते हैं पूरा बैटरी पे ही चलता है तो हाइब्रिड तो में, में, में, तो तो तो में क्या होता है कि आपके पास एक तो ग्रिड का भी ऑप्शन मिल गया प्लस हमें बैटरी का भी ऑप्शन मिल गया तो अगर समझो कभी ग्रिड का फेलियर होता है अर्थात अभी समझो कभी बिजली चली गई या ग्रिड बंद हो गया तो आप डायरेक्ट की बैटरी पे शिफ्ट हो जाते हो तो उसमें दिन हो रात हो उससे कोई समस्या नहीं होती है आपकी कंपनी में फैक्ट्री में बिजली कंटिन्यूसली चलती रहती है जी जी जी आ, जी थैंक यू अंकित अंकित ओके बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी को जो है बता भी रहे हैं कि किस तरह से ये चीजें होती हैं और अभी जो गवर्नमेंट ये जो प्लांट लगा रही है छोटे छोटे जो बिजली के खंबे सोलर के बांट रहे हैं गाँव में तो वो एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ जगह चलते हैं फिर कुछ जगह बंद हो जाते हैं फिर वापस उसका मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं होता है तो आगा, ये आगा। कैसे किया जा सकता है अच्छी तरह से इसमें क्या कमियां है थोड़ा सा वो तो लगाए हैं और कुछ जगह यूज भी हो रहे हैं और कुछ जगह नहीं हो रहे हैं आप जो रमेश भाई आप जिसकी बात कर रहे हो उसको बोलते हैं सोलह स्ट्रीट लाइटी के खम्भे पेम्थ रहता है तो उसमें चैलेंजेस आते हैं उसमें सबसे अगर समझिए हम रोड पे लगा रहे हैं या कोई भी लगा रहे हैं सोलर बेसिकली देखिए एक जैसे हमारी गाड़ी होती है उसके विंडशील्ड होती है अगर विंडशील्ड गंदी होगी तो हम आगे नहीं देख पाएंगे और हम एक्सीडेंट कर देंगे विंडशील्ड तो साफ रखनी है बल्कि गाड़ी कितनी भी गंदी हो अलग बात है वो अपने ऊपर है कि हमें सफाई रखनी है कि नहीं बट विंड तो हमें अगर गाड़ी चलानी है तो साफ रखनी ही पड़ती है वैसे ही सोलार है सोलार को बेसिकली बचाने के लिए उसके ऊपर एक टेम्पर ग्लास लगा हुआ रहता है जिसकी हमें मतलब क्या है सफाई करनी पड़ती है जिससे क्या होता है जो सूरज की पैनल पे जब सूरज की किरणें गिरती है तो वो पूरा एब्जॉर्ब करता है अगर उसी पे हम एक मट्टी का लेयर लगा दिए तो एब्जॉर्शन पावर उसका कम हो जाता तो है, है तो जो लैम है उसमें जब रोड पे लगाते हैं तो समस्या ये आती है की गाड़ी से जो पेट्रोल निकल रहा है धुआ वगैरह निकल रहा है तो वो तेल होता है तो जब वो पैनल पे जाके चिपक जाता है तो वो चिकना बन जाता है और वो चिपक जाता है तो उसकी सप्लाई हमें बराबर से बैटरी होती है तो सोलर हम जैसे जिंदा है तो रोज अपने को खाना देना है रोज हमें अपने सुलाना है बल हम बाकी कितना भी कार्य कर ले करें वैसे ही सोलार है जो हम अगर हम बोलते हैं हमें फ्री बिजली भी चाहिए है और हमें कुछ एफर्ट्स भी नहीं डालना है तो वो पॉसिबल नहीं है तो इसमें फ्री बिजली लेने के साथ साथ आपको बस महीने में एक बार इसका देख करना है हार्डली कुछ समय लगता एक है, है, है, है एक लैम्पोस्ट साफ करने के लिए हार्डली दो से तीन मिनट लगती है बैटरी क्या चारों का देख लेना है उसके अजूबाजो कुछ है की नहीं हार्डली आप एक लैम्पोस्ट में दो से तीन बहुत अच्छा है आपका जो सिस्टम वो चलता रहेगा जी जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे गाँव के लोग अगर सुन रहे हैं तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखे आपको दो तीन मिनट जरूर समय देना है थोड़ा सा सफाई कर लेने से आप जो है पूरी तरह से आप प्रकाश पा सकते हैं अंधकार को मिटा सकते हैं तो कुछ चीज़ें हैं बहुत सिंपल है नहीं होने के कारण या फिर हम अपना आलस्य करते हैं इन चीजों को अल्टरनेटिव की वजह से वो चीजें हैं और तो इस पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने सोलर एनर्जी का सही उपयोग कर सकते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं फिर से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को संजीव जी से संजीव जी एक छोटा सा गीत इसका भी कंपोजिशन मैंने कोशिश की है सर थोड़ा सा एक लाइन सुना देना जी जी फूलो की खुशबू चुरा ले जरा कल को ऐसी बहारी रहे ना रहे। आज फूलों की खुशबू चुरा ले जरा कल को ऐसी बहारी रहे ना रहे नैन के सपने को नैन से तो ले चंचल इशारे रहे ना रहे।, रहे, ना रहे आज फूलों की खुशबू खुशन से इश्क की दूरी होती नहीं प्यार में कोई मजबूरी होती नहीं पूरी कर तरसती हुई हसरत हसरत मान हर पूरी होती नहीं पर के देखे नजारे सभी कल को फिर ये नजारे रे नजर आज फूलों की खुशबू <laughs> संजीव जी बहुत ही अच्छा नया कंपोजिशन सुनाने के लिए थैंक यू सो मच और हमारे दर्शक मित्रों में से एक खास अनुज कुमार द्विवेदी जी मुंबई से आप सभी को स्वागत किया है और साथ ही साथ पांडरंग गायकवाड़ सर जो है दुबई में रहते हैं और वो हमेशा रेडियो मधुबन के प्रोग्राम्स को देखते हैं तो उन्होंने हैप्पी विजयादशमी लिखा है आप सभी को और आपके लिए संजीव जी लिखा है मधुर आवाज़ <laughs> तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बी से रिटायर हो गए आर आरके हजेना सर जुड़े हुए हैं और इन्होंने काफ़ी काम किया है डिजास्टर पे तो मैं चाहूँगा कोई सवाल हो सोलार से लेकर तो जरूर कर सकते हैं राजीव जी आपका माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं आ, तो के ऊपर पूरे भारत में और विश्व जैसा कि मैंने पढ़ा भी है और चुना भी है कि हमारे में तो इन्हीं ने एनर्जी के ऊपर बहुत तो जबरदस्त काम किया है और आपकी आवाज नहीं आएगी मेरे ख्याल से सर का आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है थोड़ा तो सा तो नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके है। तो आइए फिर से मैं जोड़ना चाहूँगा अंकित अग्रवाल जी से आप सभी को अच्छा आने वाले फ्यूचर में किस तरह के हम लोग जैसे कि आजकल जैसे मोबाइल है जिसको भी हम लोग चार्ज करते हैं तो ऐसे जो हमारे डिवाइसेस हैं और घर में भी छोटे छोटे लैंप्स वगैरह यूज करते हैं क्या इसमें सोलर का भी अहम रोल हो सकता है क्या क्या इस तरह की कुछ चीजें अच्छी तरह से गारंटेड कुछ चीजें आ सकती हैं या है तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए फ्रेंडली यूज कर सकें लोग सोलर पे चीजें तो इसके लिए आप बोल रहे हो कि हम छोटे छोटे घरों में जो हम लगाते हैं गाँव में कस्बों में उसमें तो सोलार होम सिस्टम करके आता है काफी छोटा अच्छा। सा रहता है एक किलो, एक किलो का, दो किलो वॉट का का डिपेंड अपनी रिक्वायरमेंट कितनी है तो उसमें छोटा सा बैटरी बैंक भी रहता है और उसके अंदर को भी कनेक्ट करने की सुविधा रहती है तो एक अच्छा। किलो वॉट करना घर में दो ट्यूबलाइट एक पंखा मोबाइल चार्ज करना है मोबाइल चार्ज एक टीवी हो तो वैसे है काफी गाँव में और कस्बों में वैसे छोटे छोटे ही छोटा तो सा दो लगा लिए और काम कर लिए। लिए जी अच्छा इसमें एक एक एक घर के लिए कितना खर्चा आता है क्या कुछ बता सकते हैं अंदाज़न कि हम लोग एक एक किलो का लगा दिया और उसको मैंटेन करने का समझ लिया हमने तो क्या पॉसिबिलिटी है कितना खर्चा आता है और इसमें क्या बाद में में क्या क्या चीजें लगती है तो मैं दो पार्ट भी डिवाइड करता हूँ घरों को और एक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जरों में कैसा होता है जो एवरेज जनरेशन की हम बात करते हैं एक किलो वॉटरेजरेशन चार से पांच का दे देता है अगर आप अच्छा सिस्टम लगा रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छा जनरेशन और ज्यादा लाइफ मिलता है बेसिकली ठीक है इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है कोई तो टेक्नोलॉजी कम जगह में ज्यादा उत्पाद करने के लिए रहती है अगर अपने पास जगह की कमी नहीं है तो हम थोड़े देखना है की है है। तो दे तो दिन का एवरेज निकालते हैं तो कितना कंजन होता है अगर आपका दिन का चालीस यूनिट का कंजन है तो आपके यहाँ दस किलो का प्लांट लगेगा दिन का बीस यूनिट का कंजन है एवरेज तो आप पांच किलो का प्लांट ठीक है अभी ये जो छोटे छोटे किलो वॉट प्लांट आते हैं ये वहाँ के जो डीलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन पर डिपेंड करता है बट तकरीबन दस किलो का प्लांट ये अगर बात करें तो क्वालिटी पे भी निर्भर है अगर मैं अच्छी अच्छी क्वालिटी की बात करूँ तो पचपन हजार से पैंसठ हजार के बीच में पड़ जाता है उसमें भी जैसे फोन में हम लेने जाते हैं जायोमी का अलग रेट है ओपो का अलग रेट है वीवो का अलग रेट है अलग रेट है सैमसंग का अलग रेट है वैसे ये है हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बस हमने सूढ़ा लगाना है सबसे सस्ता तो फिर वैसी ही चीज़ मिलती है तो हम वैसे चीज़ों में काम नहीं करते और कमर्शियल में और रेजिडेंशल में अभी सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छी स्कीम है वो भी मैं आपको बता देता हूं अगर हमारे पास दो चार मिनट का समय है तो रेजिडेंशल में कैसा है ना कि पहले तीन किलो के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट की नहीं हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग पॉलिसी फिर उसके ऊपर फॉलो ऑन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहले तीन किलोवाट के लिए चालीस टक्का सब्सिडी है तो उदाहरण के तौर पे अगर आप तीन किलोवाट का प्लांट लगा रहे हो दो लाख रुपया खर्चा है फॉर एग्जांपल तो आपको अस्सी हजार रुपया सरकार की तरफ से उसपे मिलता है ठीक है तो आपकी जेब से खाली एक लाख बीस हजार रुपया जाता है अब इसमें लिमिटेशन डाल रखे हैं नहीं तो इसका मिस बहुत करते हैं लोग तो ओ, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम गवर्नमेंट चाहती है कि इसका प्रोत्साहन हो इसका सदउपयोग तो वो होने के लिए इसमें 10 किलोवाट तक की लिमिट डाल रखी है 10 किलोवाट के सब जाएंगे। 12 किलो का लगा रहे तो पहले तीन किलो वॉट पे आपको चालीस टक्का सब्सिडी मिलेगी उसके बाद चार किलो वॉट से लेकर दस किलो वॉट तक आपको बीस टक्का सब्सिडी मिलेगी ठीक है ये दो स्लैप एक से तीन चालीस तीन से तीन के ऊपर दस तक बीस अब और 10 से 12 आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी तो ये रेजिडेंशियल के लिए स्कीम दे रखी है सरकार ने और इसमें लिमिटेशन है कि आपको यही टाइप का पैनल यूज करना है मेक इन इंडिया का प्रोत्साहन करने के लिए और यही टाइप के मेक्सम प्रोडक्ट्स यूज करने हैं अब अगर किसी को अपने घर में वो चीज़ नहीं लगानी है उनके हिसाब से लगाना है तो उसमें सब्सिडी नहीं है ठीक है ये हो गया घरों की बात अब इसके अलावा पहले बहुत जगहों पर सब्सिडी हुआ करती थी जैसे हस्पतालों में आश्रमों में एनजीओ में ट्रस्ट में बट वो सब बंद हो गया एक साल हो गया उस बात को ठीक है तो अब सिर्फ घरों के लिए सब्सिडी है और कहीं पे भी सब्सिडी नहीं है तो अंदर दूसरी बात हो गई कि कोई माइक्रो इंडस्ट्री है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जहां पाँच किलो वॉट की जरूरत है वो टेक्सटाइल से बिलोंग करते हैं या कोई और दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हैं तो कॉटेज इंडस्ट्रीज जिनको हम बोलते हैं बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्रीज काफ़ी सारे तो उनके लिए भी सरकार ने सब्सिडी दे रखी है हर वर्ग के लिए अलग अलग सब्सिडी है जो आप वेबसाइट पे जाके टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो तीसरा हो गया अगर कि हमें बड़े पैमाने पे लगाना है कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है तो इसमें बैंक जो गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ टाइप किया हुआ है तो जिसमें क्या होता है कि जो हम बड़े पैमाने पर कमर्शियल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हम क्लाइंट को एक तरीके से फ्री में ही पूरा सब कुछ करके देते हैं उनको हर महीने का जो अगर वो आठ से दस रुपए भर रहे हैं तो उसकी जगह उनको एक से दो रुपए का ही खर्चा आता है और जहाँ तक अगर हम बात करें तो सेविंग्स की बात करें तो वहाँ पर उनको नाइन्टी का भी सेविंग हो गया प्लस जेब से एक पैसा भी नहीं गया तो मतलब फ्री में ही प्लान चालू हो गया डिप्रिसिएशन बेनिफिट भी ले लिया जी एस बेनिफिट भी ले लिया सब कुछ ले लिया तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है बट उसमें कैसा है लिमिटेशन रहती है कि उसमें सिलेक्टेड क्वालिटी के ही मटेरियल लगते हैं नहीं तो क्या होता है कि क्लाइंट लोग आके बोलते हैं कि हम हमें तो वो समझो कोई आपको बोलेगा कि आके मुझे 25 रुपए में दे रहा है आप हमसे इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हो उतना ज़्यादा पैसा ले रहे हो तो आती है चीज़ें आती हैं बहुत सस्ती भी आती हैं बट फिर वो सबको ही पता है कि कैसा होता है काम तो वैसा नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी कानून वगैरह हैं अगर अच्छा काम नहीं लगाते हैं कमर्शियल इंडस्ट्रियल में बड़े पैमाने पर तो हमारे पे काफ़ी कानून अलग जाते हैं और हम अगली बार वो चीज़ नहीं दे पाएंगे दूसरों को तो ब्लैक लिस्ट ना हो काफ़ी सारे कानून होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं और अगर हम मेंटेनेंस की बात करें सबसे ज़्यादा मेन रोल तो यही है कि महीने में एक बार बस आप वो पैनल को सादे पानी से धो लीजिए कुछ साबुन नहीं लगाइए कोई भी प्रकार का ब्रश नहीं लगाइए आप एक सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिए और पानी ले लीजिए उससे आप पैनल्स को धो लीजिए और जो वायर वगैरह हैं वो हमारी टीम भी रहती है हम भी चेकिंग करते हैं हम भी धुलाई करवाते हैं मेंटेनेंस कराते हैं बट वो प्लांट साइज पे डिपेंड करता है तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बोलते हैं जिसको तो उसमें यही है कि हम एक यूनिट गारंटी का जनरेशन देते हैं कि सारा रेख रखा हो अगले पच्चीस साल के लिए हम करेंगे आपको कोई सर नहीं करना है आप जैसे आज काम कर रहे हो वैसे ही काम करो साफ़ सफाई आके कर लिया करेंगे जो टैंक लाइन है उस हिसाब से पूरी प्लांट की चेकअप कर लिया कर ली जाएगी कुछ पार्ट गया है तो उसको बदलना होगा कुछ अगर इन्वर्टर में प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई होगा अगर रेक्टिफाई नहीं हो रहा है तो हमारे काफ़ी स्ट्रिक्ट वारंटी टर्म्स हैं क्योंकि हम काफी अच्छे पैमाने पर काम करते हैं तो वो सब हम वारंटी के अंदर हम पूरा बदलवा देते हैं बट इसमें क्या होता है इसमें जो समस्याएं आती है अब हम समस्याओं के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहूँगा मैं दो मिनट कि जैसे हम हाँ कोई भी फोन खरीदते हैं सब फोन की वारंटी एक साल की होती है आप एप्पल का खरीद लो आप कोई भी फोन खरीद लो आप कोई भी एसी खरीद लो कंप्रेसर पे आपको पांच साल की या दस साल की वारंटी मिल जाती है पूरा का पूरा एसी तो कभी कवर्ड होता नहीं है फोन में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है या तो चार्जर नहीं कवर्ड है या वायर नहीं कवर्ड है बहुत सारी चीजें कवर्ड नहीं है फ्रिज भी खरीदते हैं तो कॉम्प्रेसर पर हमें दस साल की वारंटी मिलती है पूरे के पूरे फ्रिज पे हमें कभी दस साल की वारंटी नहीं मिलती एक साल की या दो साल की रहती है तो सेम ही बाकी चीज़ों के साथ भी है हम जब सोलार प्लांट लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमने काफ़ी जगहों पे देखा है कि कैसा भी प्रोडक्ट है बस 25 साल की वारंटी बोल के हम लोग लगा देते हैं और प्लांट चालू है तीन चार साल तो अच्छा चल जाता है बट जब वारंटी क्लेम करने जाते हैं तो वो वारंटी का क्लेम वगैरह फिर नहीं मिलता है तो इसमें यही रिक्वेस्ट रहती है हमारी कि आप जब चीज़ लगा रहे हो आप उसको थोड़ा समझ लो कि चीज़ क्या है उसके बाद आपको जो लगा रहा है उसको समझो ऐसा ना हो कि वो आज लगाए और अगले दो साल बाद ही ना रहे तो आप वारंटी किसके पास लेने जाओगे वो तो यही बोलेगा कि मैंने तो बेच दिया मैं ये बिजनेस में नहीं तो ये दो तीन रोल हैं फिर आप ये देखिए कि अगर आपके प्लांट पे कोई फंड लगा के काम कर रहा है जैसे हम बोलते हैं फ्री का प्लांट लगाते हैं तो फ्री का प्लांट लगाते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि वो फंड कैसे ला रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि कोई गलत तरीके से कुछ काम हो गया है जब वो आपके छत पे लगा हुआ है तो आप उसके जिम्मेवारों की फंड कैसे आए हैं फिर अगर गलत पैमाने में से आया तो बहुत लोग करते हैं गलत तरीके से भी काम तो वो फिर जिसके यहाँ लगाया है वो देखे और जिसने लगाया है वो देखे उन दोनों की जिम्मेवार है क्योंकि जब हम लगवा रहे हैं हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट या लीगल कानून यही बोलता है कि अब आप इसको यूज कर रहे हो आपकी जिम्मेवारी थी जब आप कोई भी चीज़ ले रहे हो कैसे ले रहे हो अगर आपने गलत ढंग से लिया है तो वो आपके ऊपर कि और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा से पता चल गया होगा की सोलार प्लांट कैसे लगा सकते हैं घर के लिए लगाना हो तो क्या सब्सिडी है और कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं और इसके लिए आपको कितना स्पेस चाहिए स्पेस स्पेस मेन है अगर आपके पास अच्छा है तो फिर आप उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं तो uh, in uh, जैसे अभी जो दूसरे सर थे वो पूछ रहे थे कि हम अगर uh, जो हम प्लांट लगाते हैं तो उसमें हम जो प्लांट लगा रहे हैं अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो क्या हम प्लांट नहीं लगा सकते ऐसा नहीं होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है आपको भी पता है वहाँ पे एक दो मेगावाट तो बहुत नॉर्मल सी बात होती है अगर आप फॉर एग्जाम्पल आदित्य बिरला ग्रुप को ही ले लीजिए एक दो मेगावॉट मतलब कुछ भी नहीं है ना के बराबर है एक एक प्लांट ही पचास मेगावाट सौ मेगावॉट तो अभी अगर हमें सौ मेगावॉट का प्लांट लगाना है तो कम से कम 300 एकड़ की जगह है तो कोई फैक्ट्री के बाजू में इतनी जगह तो होती है तो इसके लिए सोलर पार्क तो के कंसेप्ट है जो दूसरे सर कह रहे थे जिनसे हम सुन नहीं पाए मुझे दो ही शब्द सुनाई सोलर पार्क तो सोलार पार्क में क्या होता है हम एक बहुत बड़ी जमीन ले लेते हैं एकड़ एकड़ की की ले की ले ली या 50 राजस्थान में कोई भी जगह पर एक जमीन खरीदूंगा बड़ी सी ठीक है वहां पर हम पूरा प्लांट लगा लेंगे अब वहां से आपके एरिया में हम ट्रांसफर करेंगे ठीक है उसमें क्या होगा कि समझो अगर आप मुंबई पुना का एग्जाम्पल लेता हूँ या तो आप आबू ले लो जयपुर ले लो फॉर एग्जाम्पल आपका कंजन है जयपुर में हमने प्लांट लगा दिया क्योंकि आबू में जगह नहीं है फॉर एग्जाम्पल ठीक है अब जयपुर में हमने काफी बड़ी जगह ले ली सस्ते हैं वहां पे हमने तो पूरा प्लांट सेटअप कर दिया ठीक है कंजम्प्शन यहाँ पे हो रहा है आबू में प्लांट का जनरेशन यहाँ हो है अब जो बीच का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरा हम ग्रिड से यूज करते हैं तो यहाँ से जाएगा सब स्टेशन में फिर वहां पे जो भी वितरण होगा जो भी उसका जयपुर निगम है या जयपुर विद्युत है तो वहाँ जाएगा फिर वहां के जो हम देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन चलती है जैसे नॉर्मल बिजली आती है उधर से आपके सब स्टेशन में आता है और फिर आप अपने जगह को जरूर तो वापस अब इसमें भी फायदा है इसमें भी अगर हम बिजली का देखने जाए एक तो आपकी सबसे बड़ी जगह की समस्या खत्म हो गई अब ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास जगह नहीं तो हम सोलार नहीं लगा सकते जैसे हम देखते हैं मध्य प्रदेश में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी बड़ा प्लांट हमारे एशिया का इनोग्रेट किया सात से साढ़े सात सौ मेगावाट का प्लांट है तो अभी रिसेंटली हुआ है रेवा में मध्य प्रदेश में कोविड में ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनोग्रेशन किया है और पूरी मिनिस्ट्री ने भी उसके अंदर काफी समय तक काम किया है तो इसमें हमारे माननीय शिवराज चौहान जी भी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने भी इस पर काफ़ी काम किया हुआ है तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ साढ़े सात सौ मेगावाट का प्लांट है बट वहाँ से 200 मेगावाट से ज़्यादा बिजली दिल्ली मेट्रो के लिए जा रही है तो जो आज हम दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं अपने को भी पता है कितनी बिजली लेता है दिल्ली मेट्रो वो सारा फ्री आता है हमको फ्री अर्थात पल्यूशन फ्री हम ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्री अर्थात पैसे से भी फ्री है पैसे से बहुत कम हो जाता है है कि नहीं, अगर वो अभी समझो और उदाहरण गवर्नमेंट को वहाँ दस रुपया भरते थे तो यहाँ पे वो तीन रुपया के हिसाब से भर रहे हैं तो उनको सत्तर टक्के की सेविंग हो गई पूरा का पूरा एनर्जी को ग्रीन एनर्जी मिल रहा है तो उनको एक तो पैसे की बचत हो रही है पॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो एक काफी प्राइड मोवमेंट होता है कि पूरा का पूरा दिल्ली मेट्रो आज सोलार पे चल रहा है मतलब बहुत बड़ी बात है तो वैसे ही आज हम अगर कोचिन एयरपोर्ट को देखने जाए तो जब हम बोलते हैं कि क्या इसमें बड़ा लोन ले सकता है कि नहीं कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे देश में है पूरे विश्व का पहला एयरपोर्ट है जो पूरा 100 परसेंट सोलार पे चलता है ठीक है तो जब एयरपोर्ट चल सकते हैं जब ट्रेनें चल सकती है तो सब कुछ सोलार पे चल सकता है खाली लोड फैक्टर डिसाइड करना है इंस्टॉलेशन के समय हमें ध्यान देना है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्या हमारे पास लेजर मशीन है तो वो सोलार पे चलेगी इलेक्ट्रिकल फर्नेस है जो बहुत ज्यादा बिजली लेते हैं हजार हजार डिग्री का तापमान रहता है वो सोलर पे चल सकता है सब चीज सोलर पे चल सकती है जो हम आज नॉर्मल बिजली लेके चलाते हैं वो सब चल सकता है बस प्लांट रोड फैक्टर स्टडी करना है अच्छे जगह से आपको उसको लेना है और बिजली सप्लाई करनी है तो हम छोटे हम अभी करीब करीब समझ लीजिए कोविड है तो हम पाँच किलो वॉट के ऊपर ही प्लांट पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं कोविड का थोड़ा हालत ठीक हो जाएगा तो हम सौ किलो वॉट के ऊपर भी थोड़ा फोकस करेंगे पहले कोविड के पहले हमने भी काफी जगहों पे एक, एक किलो किलोवाट, दो दो किलोवाट के प्लांट लगाए हुए हैं तो जो हमारे भाई साहब हैं वो गुजरात में इसमें टॉप थ्री प्लेयर्स में आते हैं गुजरात में तो उन्होंने ही छोटे छोटे घरों में ही कर करके कम से कम एक एक साल में ही 500 सौ घरों में प्रोजेक्ट लगाए हैं दो दो महीनों के अंदर तो वो काफी बड़ी अकम्पलिशमेंट होती है अगर आप इतने छोटे छोटों को समझा रहे हो और सब जगह सोलर का काम कर रहे हो ठीक है अगर आप बड़े पैमाने पर कर रहे हो तो आपको दो तीन जनों को समझाना है बस यही है क्वालिटी देखिए टेक्नोलॉजी समझिए और ये चलता कैसे है कुछ भी सवाल है कुछ भी जवाब है तो हमारा ईमेल आईडी है कॉन्टेक्ट एट द रेट सूर्योदय डॉट इन आप रमेश जी से भी ले सकते हो आपको लिंक भी शेयर किया जाएगा हमारे व्यूवर्स को आप उस पे ईमेल भेज सकते हो या आप हमारे फ़ोन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो हम आपको उसका पूरा नॉलेज देंगे और हम आपको पूरा फाइनेंसिंग भी अरेंज करा के देंगे अंकित अग्रवाल सर आप सारा डिटेल जो है ना मेरे को इसी पे मैसेज कीजिए तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट सेशन है ना वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ है ना सारा डिटेल आप मैसेज कीजिए इसी में है आप एक ऑप्शन में डाल सकते हैं हाँ हाँ तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छा सोलार के बारे में जिसके बारे में हमने बहुत समय से सोच रखा था कि भाई कुछ क्या चीजें हैं सोलार कैसे काम करता है तो शायद आप सभी को अच्छी तरह से पता पड़ गया है और सब कुछ चल सकता है इस पर सिर्फ इतना ही कि आपको अवेयर होना चाहिए कि इस तरह से ये काम होता है वो थोड़ा समझना की ज़रूरत है जैसे ही समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो आइए अगर कुछ सवाल हो विक्रांत आपको कुछ पूछना है सर ये जैसे आपने सोलर को साफ करने के लिए बोला पानी से सर जैसे हमारे यहाँ सोलर लगा हुआ है जैसे तो क्या हम उसे सिंपल ऐसे पानी से साफ कर सकते उससे कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा नहीं इसमें प्रॉब्लम कब आती है आपने पूछा है तो मैं वो भी बता देता हूँ बहुत लोग क्या करते हैं ना जब हम दोपहर का समय है जब सोलर बहुत ज्यादा गर्म है एक बजे या दो बजे तो वो एकदम तप रहा है पैनल एकदम तप रहा है उस समय पे अगर आप उस पर ठंडा पानी डाल दोगे ना तो आपको पता है अगर आप एकदम गर्म पे ठंडा डालोगे तो प्रॉब्लम होती है तो उसमें वो पैनल में प्रॉब्लम चालू हो जाती है क्योंकि अगर आप वो कांच है एल्यूमिनियम तो है सरप्राइज इफेक्ट मिलता है गर्मी को तो उससे पैनल में खराब होने की समस्या लंबे समय के बाद आने की चांसेस होती है तो इसमें मेन यही है कि जब आप पानी से साफ कर रहे हो तो आप इसको ज्यादा करके आ, दिन के समय में करिए जैसे आठ से बारह बजे के समय तक डिपेंडिंग अपॉन टेरेटरी टू टेरेटरी क्या तापमान है उस समय उधर का या तो आप कर रहे हो तो आप उसको शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में करिए अच्छा समय है वो करने के लिए बाकी समय भी कर सकते हो अगर आप प्रॉपर सावधानी लेकर नॉलेज के साथ करो ठीक है आप दोपहर में भी कर सकते हो बट नॉलेज के साथ करना पड़ता है दूसरा यह है कि जो हम पानी से साफ़ कर रहे हैं वो हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए तो जो आप बोल रहे हो वो सॉफ्ट वाटर जो हम पीने का पानी वापरते हैं या जिससे हम नहाते हैं सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए टी शुड भी लेस देन थ्री हंड्रेड लेवल बाद में तीसरी बात यह है कि वो प्लेन वाटर होना चाहिए उसमें कोई प्रकार का साबुन या केमिकल या कोई भी चीज़ नहीं डालना है तो प्लेन वाटर लेना है उससे साफ़ करना है और मेन प्लेन सॉफ्ट क्लॉथ लेना है अगर कोई जगह पे आप सफाई कर दिए फिर भी समझो कोई जैसे बर्ड ड्रॉपिंग्स है कबूतरों का या कुछ हो गया गंदगी गिर गई है वो जो पानी से साफ नहीं हो रही है तो आप वो माइक्रोफोबर फाइबर क्लॉथ आते हैं ठीक है आप उसमें हल्का सा शैम्पू लगा सकते हो बट एडवाइजेबल हर जगह के लिए नहीं रहता है वो पैनल टू पैनल देखना है और वो कैसे आप साफ कर रहे हो वो तो कैसा है ना हल्का सा सोप जैसा लगाना है बट एकदम थोड़ी सी जगह पे ऐसा नहीं हम पूरे पे ही फैला दे साबुन जहां जरूरत है अगर दाग नहीं निकल रहा तो लास्ट रिजॉर्ट रहता है ये करना ठीक है तो उसमें आप हल्का सा लगा दिए आप थोड़ा फैला दो तो चिकनाट से वो साफ हो जाते हैं फिर उसको तुरंत साफ कर दीजिए तो मेन ये सॉफ्ट क्लॉथ एंड प्लेन वाटर थैंक यू Thank you, sir. जी बहुत ही अच्छा लगा विक्रांत जी बहुत ही सवाल पूछा कई बार हम लोग सफाई का चक्कर में जो है अच्छी चीज़ें को भी खराब कर देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक है को या जो भी हैं, उसे साफ करने की जो है उसके लिए थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए कई बार छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन उसमें पानी चला जाता है तो फिर निश्चित तौर पर वो बंद हो जाता है तो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें वैसा नहीं है इसमें मेन यही है कि जो वाटर टेम्परेचर देखना पड़ता है हमें वेदर टेम्परेचर देखना पड़ता है मॉड्यूल टेम्परेचर देखना पड़ता है उस हिसाब से हमें पानी वापरना है इसमें कहीं कर... हाँ अगर आप सस्ती चीज लगा रहे हो तो फिर उसका तो भगवानी मालिक हैगा <laughs> रहे हो तो उसमें कैसा है ना कि उसमें पानी का लीकेज वगैरह नहीं होगा जब तक आप उसको हथौड़े से लेकर नहीं तोड़ोगे तब तक वो लीकेज नहीं होगा या तो कहीं पर बहुत ज्यादा हिलस्टोन की समस्या है बर्फ से कोई प्रॉब्लम नहीं है स्नो से कोई प्रॉब्लम नहीं है जब ओले गिरते हैं बड़े बड़े ओले गिर गए उसमें देखते हैं कि हम कोई कोई जगहों पे दो तीन पैनल डैमेज हो गए वो तो अलग बात है बट अपने हिंदुस्तान में इतना ओलों की तो समस्या नहीं है कोई कोई जगह पे कुल्लू मनाली शिमला में एक दो बार गिर जाता है तो इसमें लीकेज या करंट फ्लो अगर आप अच्छे से पैनल लगा रहे और छत के ऊपर एलिवेशन करके लगाए फॉर एग्जाम्पल छोटे प्रोजेक्ट में आप नीचे बच्चे भी खेल सकते हैं कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि इलेक्ट्रिक वायर जा रहा है हम वहाँ पे बैठ सकते हैं कि नहीं आप इसको शहरों के हिसाब से भी लगा सकते हो एलिवेश करके बाकी लोकल म्यूनसिपल बॉडी के क्या रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो भी देखना पड़ेगा हमें एलिवेशन करने के पहले हाउसिंग रूल्स क्या है वो भी देखना पड़ता है बहुत अलग अलग रूल्स देखने पड़ते हैं ऐसे ही नहीं बस सोलार लगा लिया और बिजली बचा लिया तो लीकेज नहीं होता कोई भी प्रकार का पानी अंदर सीपेज नहीं होता वो सब समस्या नहीं है बाकी इसको यही है कि आप साफ सफाई रखिए और निश्चिंत रहिए जी आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच मुझ। और मुझे लगता है कि सारे जो भी सवालें थे हमारे पास सोनार को लेकर हम सभी सवालों को हमने पूछ लिया है अंकित जी से और आने वाले समय में अंकित अग्रवाल जी आप आ, क्या सोचते हैं क्या और इन्वेंशन करने की ज़रूरत है इसमें या कुछ नई चीज़ें आ रही हैं सोलार से रिलेटेड वो बताइए तो अभी आने वाले समय में सोलार काफी ज्यादा इनोवेटिव फील्ड हो गया है क्योंकि अब हर कोई इसके बारे में सोचने लग गया है हम इतने समय से हैं तो हमने देखा है कि हर एक को नॉलेज देते रहते हैं कई बार ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो नॉलेज को हमें खाली मिस कर लेते हैं ठीक है बिजनेस है होता रहता है ऊपर नीचे हमसे ले लिए सारा टेक्नोलॉजी का नॉलेज दूसरे से ले लिए बट हमें पता है कि इसके अंदर क्या समस्याएं आती है पैनल में भी कैसे आता है वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो हमारा यूएसपी है तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही पैनल ले लिया जैसे सर्फ एक्सल आप कोई भी डिटर्जेंट ले लीजिए जब हम बल्क में लेते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है जब हम कस्टमाइज लेते हैं तो उसकी फैक्ट्रियों का हर एक का मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस अलग होता है ठीक है तो इसमें यही है कि हमें समझना है टेक्नोलॉजी को तो आने के समय में आज जो हम देख रहे हैं कि जो एक एक पैनल ढाई सौ वाट पिक के पहले आते थे आज आने लग गए चार सौ वाट पिक के पाँच सौ वाट पिक भी आने वाले हैं थोड़े समय में तो यही लग रहा है कि जो समय जगह की इशू है वो सब जगह है ऐसा नहीं कि मुंबई में बहुत जगह पर अवेलेबल है या कहीं जगह तो टेक्नोलॉजी में यही एडवांसमेंट कर रहे हैं कि इसकी एफिशियसी कैसे बढ़ाई जाए जैसे कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके पैनल लगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम जनरेशन दे सकें और दूसरा हम देख रहे हैं कि अब ई की जो बात की थी संजीत जी ने तो ईवी में भी काफी प्रोत्साहन मिल रहा है तो ईवी भी बेसिकली इलेक्ट्रिकल वहीकल है तो उसे भी इन्हें बिजली तो चाहिए ही चाहिए अब वो पेट्रोल पे डीजल पे सीएनजी पे एलपीजी पे नहीं चल रहा या केरोसिन या जो भी दूसरे फ्यूल है उस पर नहीं चल रहा फॉसिल फ्यूल्स जिसको हम बोलते हैं जो हानिकारक है। बिजली पे चल रहा है तो जब हम बिजली पे चलाएंगे तो बिजली का कंजम्पन भी तो बढ़ जाएगा सब जगह आज ट्रेन जो हम देख रहे हैं सरकार ने सबको कोयले से धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिकल इंजन पे शिफ्ट कर दिया है पूरी इंडियन रेलवे धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक पे चलने वाली है तो हम देख रहे हैं कि सब जगह बिजली का कंजम्पशन बढ़ ही रहा है और ये कभी कम नहीं होने वाला है जब तक हम जीवित हैं आज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं अगले जब तक हम अगर बोलते हैं कि रिटायरमेंट की एज के हो जाएंगे तो आज से जो हम कंज्यूम कर रहे हैं कम से कम पाँच टक तो ये कंजम्पन बढ़ने ही वाला है अब हम मोबाइल का ही ले लीजिए हम बोल रहे हैं 5G पे शिफ्ट होना है 5G पे अगर शिफ्ट हो गए सब लोग इंटरनेट कंज्यूम करेंगे सब लोग हर जगह पर कंजम्पन होगा तो हर जगह बिजली लगेगी तो अगर हम देखते जाए तो बिजली का तो कंजम्पन बढ़ ही रहा है साथ में इसमें इनोवेशन भी बहुत हो रहा है EV पे भी लोग कर रहे हैं कि पैनल लगा दिया जो हम देखेंगे, इंडियन रेलवे है है, कोच होते हैं फिर बाद में हम देख रहे हैं की जो प्लेन होते हैं प्लेन को भी हम सोलार पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं सक्सेस रन भी हो गया है बड़ी से बड़े विश्व के कंपनी इसको कर रहे हैं छो, छोटे मोटे तो नहीं है जैसे गूगल है काफी बड़ी बड़ी कंपनियां है तो प्लेन को भी इन्होंने छोटे छोटे ड्रॉइंग पेंस जो होते हैं उनको भी चलाया है तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जाएगी तो जहाँ तक दिख रहा है कि बस यही है कि सब जगह सोलार ही सोलार दिखेगा इसमें खाली यही है कि सबसे ज्यादा रोल तो क्वालिटी का ही रहेगा और जितना इसमें लोगों को जागरूकता आएगी उतना उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ मिलेगी है न तो इसमें और हम जब हम बात करते हैं आगे जाकर हम देख रहे हैं कि फ्लोटिंग सोलार भी स्टार्ट हो गया है हमारे देश में टेक्नोलॉजी में तो अगर मैं बात करने जाऊँ तो शाम हो जाएगी यहाँ पे मुझे नहीं लगता हमारे दर्शकों के पास इतनी समय रहेगा तो हम टेक्नोलॉजी के विषय को लेकर कुछ महीनों बाद एक अलग से एक सेशन रख लेंगे हाँ से एक, एक सेशन कर लेंगे थोड़ी बहुत स्क्रीन शेयर करके मैं आपको थोड़ी चीजें भी दिखा दूंगा तो अब हम फ्लोटिंग सोलर भी देख रहे हैं कि हम डैम अभी जमीन नहीं है तो हमने पानी के ऊपर तालाबों में पॉन्स में बड़े बड़े डैम्स में वहाँ पे हम सोलार लगा रहे हैं फिर बाद में तो हम देख रहे हैं कि अब सोलार में एग्रीकल्चर भी आ रहा है मतलब तो आप नीचे खेतीबाड़ी भी कर रहे हो जो कोचिन एयरपोर्ट पे है ही नीचे आप खेतीबाड़ी भी कर रहे हो ऊपर सोलार का जनरेशन भी हो रहा है तो टेक्नोलॉजी तो इसमें लिमिटलेस है बस यही है कि इसको जो समझ लिया वो जीत लिया जो नहीं समझा <laughs> चलिए अंकित जी बहुत सुंदर आपने सब चीजें बता दिया और फिर हम लोग आने वाले समय में आपसे वापस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे और अभी जाते जाते मैं चाहूंगा कि विक्रांत राय एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत आप सुनाइए एक मुखड़ा <laughs> मैं एक छोटा सा गजल आप लोगों के बीच जगजीत सिंह जी का किसी नजर को तेरा इंतजार सुनाइए किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है कहा हो तुम के ये दिल बेकरार आ, आज भी है, कर किसी नजर हो तेरा इंतजार आज भी है बोवादिया बोपिदा के हम मिले थ मेरी वफ़ा का वही पर मजार आज भी है हो किसी नजर को तेरा इंतजार है थैंक यू चलिए विकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और इसी के साथ आप सभी से कहना चाहूंगा कि वक्त हो गया है इजाजत लेने का और फिर से एक बार अंकित अग्रवाल करके बहुत बहुत शुभकामनाएं और अगले महीने मैं चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी के बारे में वो ज़रूर हमें बताएं आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और विक्रांत राय ने बहुत सुंदर गीत सुनाया मैं इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में संजीव जी ने भी काफ़ी अच्छा जो है एक नया कम्पोजिशन हमें सुनाया इसलिए उनका भी धन्यवाद और इसके साथ विनोद जी ने भी सवाल अच्छे पूछे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे आर के हजारा सर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और फिर मिलेंगे इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात मिलकर बड़ा